ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय अधिकरण का विचार आज अच्छा है उत्क्रांति का विचार इस पाद में हो रहा उत्क्रांति की है उत्क्रांति पूर्वक ही मार्ग की प्राप्ति होती है और मार्गाधीन सगुण ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक है इसलिए छादक के उपनिषद के छठे अध्याय का उत्क्रमण बताने वाला वाक्य विषय बना करके उत्क्रांति पाके अधिकरणों की प्रवृत्ति हो रही है पुरुषस्य प्रयतो वांग मन संप्य मन प्राणे प्राण तेजसी तेज देज़ पर देवतायां ये वाक्य है उत्क्रमण को बताने वाला वाक्य इसमें जो प्रथम अंश है पुरुषस्य प्रयतो वन मन संप्य इतने अंश को विषय बना करके प्रथम अधिकरण की प्रवृत्ति हुई और इस अधिकरण ने बताया जो निर्विशेष ब्रह्मबोध से रहित हैं उनके बाह्य इंद्रियों का वृत्तिलय होता है प्राण मन में ये प्रथम अधिकरण में निर्णय हुआ अब द्वितीय अधिकरण से निर्णय करना है उसी उत्क्रमण को बताने वाले वाक्य के द्वितीय अंश को विषय बना करके द्वितीय अंश हैं मन प्राणे सम्पद्य क्रियापद प्रथम अंश से यहाँ पर भी आएगा अस् पुरुष से प्रयतः ये भी आएंगे अस् पुरुषस्य से मनः मन प्राणे संपत्ते ये एक वाक्यांश बनेगा इसे विषय बना करके द्वितीय अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम अनुरथा सम्मान करेंगे भाषा अनुसार इस स्तुतीय अधिकरण का विस्तृत स्वरूप देखा जाएगा स्वयं नृत्या ये गौण प्रा तो अस्य अस्था प्रयत मन प्राणे संप्य इस वाक्य वाक्यशेष के से द्वारा म्रियमाण मनुष्य के मन का प्राण में लय बताया जा रहा है वह मन का प्राण में लय स्वरूपतः होगा या वृत्ति लय बाह्य इंद्रियों के तरह ही बाह्य इंद्रियों का जैसे मन में लय हुआ ऐसे मन का भी प्राण में लय ही माना जा संशय है द्वितीय वाक्यांश प्राण में मन का जो लय बता रहा है वह स्वरूप लय माना जा या वृत्ति लय माना इस संशय को बताया प्रथम श्लोक के पूर्वाध में कि मन प्राणे स्वयं लिएत तो, मन प्राणे वृत्त्या ऐसा ये संशय का ज्ञापक वाक्यान्वय है तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है मन प्राणे स्वयं लिएत जो स्वयं यतः में स्वयं शब्द है वो प्रथम कोटि को बताता है पाती तत्पाती मन प्राणे स्वयं लिएत स्वरूपतः मन का प्राण में लय होना चाहिए ऐसा क्यों स्वरूपतः लय मन का प्राण में क्यों माना जाए क्योंकि न्याय तो बताता है उपादान कारण में कार्य का लय होता है तो प्राण तो मन का उपादान होगा तब तो प्राण का स्वरूप लय प्राण में स्वरूप लय माना जा सकता है मन का यदि मन का उपादान कारण प्राण सिद्ध होगा तो प्राण तो मन का उपादान कारण नहीं है तो उसमें कैसे मन का स्वरूप लय होगा यह पूर्व पक्षी के प्रश्न हो सकता है तो पूर्व पक्षी कहते हैं आ, प्राण मन का उपादान कारण सिद्ध हो जाता है अस पुरुष से प्रयत मन प्राणे संपद्यते वाक्य में मन हाँ और प्राण हाँ ये दोनों शब्द वाचक हैं कार्य के और उपलक्षक है अपने कारण के यानी कार्य के वाचक शब्द का प्रयोग कारण में हुआ है ऐसा समझना तो मन शब्द मन के कारण का लक्षक हो जाएगा मन का कारण कौन है तो छाद के उपनिषद के छठे अध्याय में ही बताया अन्नमयम ही सौम्य मन हे सौम्य ऐसा उद्दालक जी श्वेत केतु को संबोधित करके कह रहे हैं सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रियदर्शन हे प्रिय दर्शन जिसे देखने से ही मन प्रफुल्लित हो प्रसन्न हो वो है प्रिय दर्शन सौम्य सोम के दर्शन के तरह दर्शन जिसका है वो है सौम्य सोम है चंद्रमा तो चंद्रमा को देखने से जैसे सबको आल्लाद होता है ऐसे ही जिसे देखने से आल्हाद हो आनंद हो उसे सौम्य कहता है तो एक पिता को अपने प्रिय पुत्र को देखने पर अल्लाह होता है तो श्वेत केतु उद्दालक जी का प्रिय पुत्र है उसे हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा मन है और सबका मन है यह अन्नमय है अन्नमय में मय शब्द का अर्थ है, है कार्य अन्न का अर्थ है अन्न का तो अन्नमय शब्द का अर्थ निकलेगा अन्न का कार्य विकार्थ में मय प्रत्यय तो अन्न का विकार यानि कार्य इसलिए लोक में प्रसिद्धि है हिंदी में जैसा खाए अन्न वैसा बने मन लेकिन श्रुति यहां पर कह रही है पूर्व पक्षी कहते हैं कि अन्नमयम सौम्य मन है और मय प्रत्यार्थ में तो अन्नस्य विकार इस अर्थ में अन्नमय में शोधना है ये पूर्व पक्षी का है तो अन्न हो गया कारण मन हो गया कार्य अन्नमयम ही सौम्य मन इस श्रुति के द्वारा मन और अन्न का प्रकृति विकृति भाव बताया जा है इसलिए विकृति जो मन है उसके वाचक मन शब्द से उसके प्रकृति का ग्रहण करना अन्न का आपोमय प्राण यह श्रुति आप शब्दित जल का विकार प्राण को बता रही है आपोमयक प्राण का अर्थ है अपाम विकार प्राण जल का विकार प्राण है तो जल का विकार प्राण है यदि तो प्राण जो कार्य का वाचक शब्द है उससे भी कारण को लक्षित करना है तो प्राण से लिया जाएगा जल तो मनह, प्राणे सम्पद्यते का अर्थ निकलेगा अन्नम प्रा अक्षु संपद्यते अन्न का जल में लय होता है और अन्न और जल का प्रकृति भाव प्रसिद्ध है अभ्य पृथ्वी यह श्रुति ता अन्नम असृजन तो यह श्रुति भी जल को बता रही है अन्नशब्दी तो पृथ्वी का उपादान पृथ्वी अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी तो इस प्रकार उपादान उपादे भाव है मनुष्य तो मनशब्दित अन्न का उपादान कारण प्राण शब्दित जल होने से अपने उपादान कारण प्राण शल मन मनशित अन्न का स्वरूप लय उचित था। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी प्राणिक मन स्वयं लिए तो अपनी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बता रहे हैं इत्यादि से यत कारण अन्नोगा प्राणु भी मन प्रति प्राण हेतु मन प्रति प्रति मन मन के प्रति प्राण हेतु है उपादान कारण है हेतु शब्द उपादान कारण का प्रकृति का परामर्श कहा कि प्राण मन का प्रकृति कैसे बनेगा एक तो कारण अन्नोक द्वारा मन का कारण जो अन्न है प्राण का कारण जो उदक है उनमें प्रकृति विकृति भाव है इसलिए कारण द्वारा मन और प्राण का प्रकृति विकृति भाव सिद्ध होगा और अपनी प्रकृति में न्याय बताता है कार्य का स्वरूप ले तो प्राण मन का प्रकृति है इसलिए उसमें स्वरूपलय माना जाए इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ तो द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है इस अधिकरण के सिद्धांत को सिद्धांत कहते हैं दो तो प्रकार का प्रकृति विकृति भाव होता है कार्यकारण भाव उपादान उपादेय भाव एक होता है परंपराया एक होता है साक्षात मिट्टी और घड़े का साक्षात उपादान उपादेय भाव है प्रकृति विकृति भाव है और यहाँ जो मन और प्राण का प्रकृति विकृति भाव माना जा रहा है तो मिट्टी जैसे घड़े के प्रति साक्षात उत्पादन कारण है ऐसी प्राण के प्रति प्राण मन के प्रति साक्षात उत्पादन कारण नहीं है परम्परा मन से उसका कारण अन्न को लेंगे प्राण से उसके कारण जल को लेंगे और उनमें प्रकृति विकृति भाव है उनका प्रकृति विकृति भाव आपस में होने पर भी उनके जो कार्य प्राण और मन इनका सीधा प्रकृति विकृति भाव नहीं है कारण द्वारा है इसे कहा जाता है प्रणाड़ यानी परम्पराया प्रकृति विकृति भाव साक्षात नहीं और ये जो न्याय कहता है प्रकृता वेव विकार लय ये जो न्याय है वह न्याय बताता है साक्षात उपादान कारण में साक्षात प्रकृति में विकार का यानी कार्य का स्वरूप लय होगा यानी जिनमें साक्षात प्रकृति विकृति भाव है ऐसे विकार का ही अपने साक्षात उपादान कारण में स्वरूप लय का होता है ये न्याय का तो अर्थ और प्रणालिक प्रकृति विकृति भाव है जिनमें ऐसे प्रणालिक प्रकृति में प्रणालिक कार्य का स्वरूप लय नहीं होता वह प्रणालिक प्रकृति यानी उपादान तो साक्षात अनुपादान ही है तो साक्षात अनुपा उपादान न होने से उसमें उसका लय स्वरूप लय नहीं होगा वृत्ति लय तो अनुपादान में भी होता है इसलिए यहाँ पर मन का जो साक्षात प्रकृति नहीं है प्राण प्रणाड़ प्रकृति है परम्पराया उपादान कारण है उसमें स्वरूप लय नहीं होगा अपितु वृत्ति लय होगा ये सिद्धांत द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है साक्षात् हेतु लिए कार्यम प्रणाली के प्रणाली के न तो कार्यम साक्षात हेतु लिए कार्य का स्वरूप लै अपने साक्षात तो हेतु में यानी साक्षात उपादान कारण में होगा साक्षात प्रकृति में होगा जैसे घड़े की साक्षात प्रकृति है मिट्टी तो घड़े का स्वरूपलय मिट्टी में हो सकता है ऐसे मन का साक्षात उपादान कारण यदि प्राण होता तो मन का प्राण में स्वरूपलय मानने में कोई आपत्ति न होती लेकिन प्राण तो साक्षात प्रकृति नहीं है मन की अपितु प्रणाड़ी प्रकृति है तो प्रणाली के हेतु तो ऐसा लगाना कायम न तुल्यता ऐसा था। तो जो प्रणाली उपादान कारण है उसमें कार्य का स्वरूप ले नहीं होता क्योंकि कहते हैं गौण प्राणाली को हेतु तो। गौण उपादान कारण माना जाएगा मुख्य उपादान कारण नहीं जो परंपराया उपादान कारण बन रहा है प्रकृति बन रहा है वह गौन प्रकृति है मुख्य प्रकृति नहीं तो गौण को हेतु यानी उपादान कारण ततो वृत्ति लयो भी इसलिए परम्पराया प्रकृति बनने वाले प्राण में मन का वृत्तिलय ही होगा न कि स्वरूप लय तो तस्मात तो हेतु हो उसी कारण से साक्षात प्रकृति न होने से परंपरा परंपराया प्रकृतित्व प्राण में मन के प्रति होने से प्राण में मन का वृत्तिलय होगा स्वरूपलय नहीं होगा ये सिद्धांत हुआ इसी प्रकार का भगवान कृष्ण का व्रता है को देखिए ये तो वृत्ति संपत्ति मनसी संप्यतेत्रपत्ति पूर्व अधिकरण का वृत्त कथन कर रहे हैं भास्कर भगवान द्वितीय अधिकरण के प्रथम वाक्य में गतम। इसमें समिगतम शब्द का अर्थ है अवगतम निश्चित तो यह निश्चित हुआ समिगतम एक तत्त का अर्थ है ये निश्चित हुआ क्या निश्चित हुआ तो एक तत् शब्द से प्राय अर्थ ही बताया जा रहा है कि वा मन सृत्तिसंपत्ति विवक्षिता निश्चित असुष से प्रयत वांग मन संप्यते इस प्रथम वाक्यांश के द्वारा मन का बाह्य इंद्रियों का सवृत्ति मन में वृत्तिलय विवक्षित है यह बात निश्चित हुई पूर्वाधिकरण में अब द्वितीय अधिकरण में क्या निश्चित करना है उसे बता रहे हैं कि अर्थ यह उत्तर वाक्य तो जो उत्तरवाक्य है मन प्राणे संपद्यते यह ये है उत्तरवाक्य मूल श्रुति में तो अथ उत्तरवाक्यम मन प्राणेती मन प्राणेती उत्तरवाक्यम य उत्तरवाक्य कि अतिसंपत्तिर विवक्षते उत वृत्तिमत्सपत्ति इति प्राप्तम् तो मन प्राणे संपर्य इस उत्तर वाक्य में अत्र शब्द से उस उत्तर वाक्य को ग्रहण करना है किम अत्रहाँ पर अत्र शब्द है ना इस उत्तर वाक्य में पूरो वाक्य के तरह वृत्तिलय ही अपेक्षित है अथवा वृत्तिमत वृत्तिमान प्राण का लय मन का लय प्राण में विवक्षित है तो वृत्मत संपत्तिम ये संशय होने पर वृत्तिमत संपत्ति रेव अत्र इति प्राप्त ये पूर्व पक्ष को बताने वाला भाष्य को तो विचिकित्सा संशय को बताने वाला भाष्य विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय तो इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि मन प्राणी इस उत्तर वाक्य में मन का स्वरूप लय ही विवक्षित है तो वृत्तिमत संपत्ति का अर्थ है स्वरूपलय तो वृत्तिमत संपत्ति लेव अत्र प्राप्त पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताता है कि श्रुति अनुग्रह दो हेतु बता रहे हैं स्वरूप लय मै से मन का प्राण में स्वरूप लय मान्य से मन यह श्रुति अनुग्रहित हो जाती है श्रुति का मुख्यार्थ लिया जाएगा मन मन ये जो श्रुति या शब्द है एक पदार्त्म का श्रुति है उसका मुख्यार्थ लिया जाएगा ना मन अंत कर उसका स्वरूप ले मन नहीं वृत्ति ले मानने के लिए फिर मन शब्द का लक्षार्थ लेना होता है मनोवृत्ति इसे लक्षणा करनी पड़ती है एक तो श्रुति अनुग्रह ये जो तत् प्रकृति का तो न्याय है कार्य का अपने उपादान कारण में स्वरूपलय होता है तो प्राण मन का उपादान कारण भी है प्रकृति है तो मन का प्रकृति प्राण होने के कारण प्राण में मन का स्वरूप लय हो सकता है इस अभिप्राय से करते हैं कि तत्व तत्प्रकृतिक तो प्रत्यक्ष तो तथा न्याय दोनों भी प्राण में मन का स्वरूप लय मानने के लिए अनुकूल है आगे हैं तथा ही इसी का उप पालन कैसे प्राण में मन प्रकृतित्व है प्राण मन का प्रकृति कैसा है ये सिद्ध किया जा रहा है तत्कृतिक उपपत्ति ये जो द्वितीय हेतु है, है इसे स्पष्ट किया जा रहा है कि तथा ही अन्नमयम सोमय मन आगोमय प्राणित अन्न योमी मन अवयोनी चाण वहाँ वकार हुआ है ब होना चाहिए अब योनि प को ब हो जाता है अवयोनि अब शब्द का अर्थ होता है जल इसलिए अवयोनि यानी जल प्रकृति प्राण है अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण यह मन को अन्न प्रकृति बता रही है अन्न का कार्य बता रही है और आपोमय प्राण यह श्रुति बता रही है को जल प्रकृति तो आप अन्न असिजंतुति और छांदोग्य की ही जो द्वितीय खंड में आई हुई श्रुति है ता अन्नम असृजंत इसमें इस नाम से आप को लेना है आप हो, ताहा यानी आपह अन्नम असृजंतंत तो जल ने अन्न को बनाया अन्न है पृथ्वी का अर्थ है अन्न है प्रकृति अन्न है विकार और आप हैं प्रकृति तो जल और अन्न का प्रकृति विकृति भाव यह श्रुति बता रही है और उधर अन्न और मन का प्रकृति विकृति विकृतिभाव बताया प्राण और जल का प्रकृति विकृति विकृतिभाव बताया तो विकार के वाचक अन्न शब्द तथा प्राण शब्द को मन प्राणी स्त्रुति में लक्षक मानेंगे अपने प्रकृति के तो मनह का अर्थ निकलेगा अन्नम और प्राणे का अर्थ निकलेगा अपसु लक्षार्थ तो मनह प्राणे संपद्यते का अर्थ निकलेगा अन्नम अपसु संपद्यते अन्न का लय जल में होता है तो अन्न का तो प्रकृति है जल तो उसमें फिर हो जाएगा स्वरूप लय इस प्रकार यह स्वरूपलय उत्पन्न होता वृत्तिमत संपत्ति होगी ये बता रहे हैं पूर्व इसी अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि अतस्य अतश्च ये अन्न एवं तद ये जो तो कहा जा रहा है मन प्राणे संपत्ते तो इस वाक्य के द्वारा मन की प्राण में संपत्ति जो बताई जा रही है वह अन्न की ही जल में संपत्ति बताई जा रही है संपत्ति यानी लय तो अन्न का जल में लय ये विकार का प्रकृति में लय है वो स्वरूप लय होगा तो यन प्राणी प्राणे प्रलीयते, अन्नम एवं तद असु प्रलिय क्योंकि अन्नम ही मन प्राण आप प्रकृति विकार अरे क्योंकि मन जो है अन्न है और प्राण जल है क्योंकि उनमें प्रकृति विकृति भाव है प्रकृति विकृतिभावने से प्रकृति विकार में माना जाता अभेद सोना और अंगूठी में जैसे अभेद है मिट्टी और घड़े में जैसे अभेद है ऐसे अभेद हो जाएगा इन दोनों में तो अभेद है तो मन तदु प्रत अन्न ही मन आपकृति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का होगा अब थोड़ी टीका है टीका को देखिए श्रुति न्यायाध्यान संशय जो इस द्वितीय अधिकरण में संशय हुआ मन का प्राण में स्वरूप लय माना जाए कि वृत्ति लय माना जाए इत्याकारक इस संशय का हेतु है मन प्राणे संपद्यते इस फ्रुति में मन इस शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण यदि करते हैं तो स्वरूप लय और न्याय बताता है कि कार्य का अनुपादान कारण में रूपलय नहीं होता उपादान में ही स्वरूपलय होता है इसलिए न्याय स्वरूपलय मानने में बाधक है और श्रुति स्वरूपलय के अनुकूल है इसलिए यहां पर संशय हुआ तो यह कहते हैं हाँ हा। तो ये वाक्य क्रमांक अर्थ क्रमांक अधिकरण क्रम तो ये जो बाह्य इंद्रियों के वृत्ति का लय बाह्य इंद्रियों का वृत्ति लय मन में बताने वाला अधिकरण प्रथम अधिकरण है उसके बाद मनोवृत्ति का प्राण में लय बताने वाला अधिकरण आ रहा द्वितीय अधिकरण तो ये है जो क्रम हुआ बाह्य इंद्रियों का मन में वृत्ति लय बताने वाले अधिकरण का पूर्व पूर्वत्व मनोवृत्ति का प्राण में लय बताने वाले अधिकरण का आनन्तरीये जो पौरापर्य है ये क्रम इस क्रम का कारण कौन है ये क्रम कैसे स्वीकार किया गया अधिकरणों का ये मन का मनोवृत्ति का प्राण में लय बताने वाले अधिकरण को पहले क्यों नहीं रखा बाह्य इंद्रियों का वृत्ति लय बताने वाला मन में अधिकरण बाद में क्यों नहीं रखा कहते इसलिए नहीं रखा कि पाठक्रम श्रुति में विषयभूता जो श्रुति है इन अधिकरणों की उसमें बाह्य इंद्रियों का वृत्ति लय बताने वाला वाक्य पहले है मनोवृत्ति का प्राण में लय बताने वाला वाक्य बाद में है तो ये क्रम है मूल श्रुति में विषयभूता श्रुति में जैसा वैसा ही व्यासी ने अधिकरण का क्रम रखा है ये क्रमात अधिकरण क्रम है एक हुआ और दूसरा अर्थ क्रम यदि भी क्रमात पाठ्यक्रमात् अर्थ अर्थक्रमो बलियान माना जाता है लेकिन अर्थक्रम और पाठ्यक्रम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं यदि कोई विरोध नहीं है पाठ्यक्रम और अर्थक्रम में तो फिर तो अर्थक्रम भी पाठ्यक्रम के अनुकूल ही हो जाएगा तो अर्थक्रम में भी देखा जाता है तो मरने वाले मनु जीवात्मा की बाह्य इंद्रियों का वृत्ति वृत्तिलय पहले देखा जाता है और मन का व्यापार चलता रहता है बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है और फिर प्राण का व्यापार चलता रहता है तब भी बाह्य इंद्रिया तथा तो मन का व्यापार बंद होता है सुसूक्ति में देखा जाता है कि प्राण का जो प्राणन अपानन रूप व्यापार है वह चलता रहता है सुसुक्ति में मनोव्यापार शांत होता है तो प्राण के सब व्यापार होते हुए भी प्राण का मन का व्यापार शांत होता हुआ देखा जा रहा है यह अर्थक्रम है तो इस अर्थक्रम को लेकर के भी वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही अधिकरण का क्रम सिद्ध हो रहा है इसलिए पाठ्यक्रम अर्थ अधिकरण क्रम बताया गया और संशय प्रबल विरोधा पूर्व्या संशय प्रबल प्रबल्याय विरोधा अब सूते आवात्मक्रांत अन्यात्मक मनकृति इति न्याय अनुग्रह मनुतिर्ध्या पूर्वपक्ष फलव पूर्व मैने प्रथम ये बताया गया कि प्रबल न्याय विरोधाक श्रुति की अपेक्षा न्याय को निरवकाश होने से प्रबल बताया गया श्रुति उत्तर या लक्षणा से वाक शब्द काल वृत्ति तो करेंगे तो वो सावकाश बताई गई तो सावकाश श्रुति निरवकाश न्याय की अपेक्षा दुर्बल और न्याय प्रबल है ये बता करके न्याय के आधार पर बाह्य इंद्रियों का मन में वृत्तिलय माना गया पूर्वाधिकरण में ये कहा कि पूर्वम प्रबल न्याय विरोधा वाकृतें बाद तो बलवान न्याय के आधार पर वाक श्रुति का मुख्यार्थ बाधित करके लक्षार्थ लिया गया मुख्यात्व इंद्रिय लक्ष्यार्थ वा वृत्ति द्वितीय अधिकरण यह शब्द का अन्नात्मक मन प्रकृति प्रकृतो विकार लय इति न्याय अनुग्रह प्रकृति में विकार का लय होता है इस न्याय का यह श्रुति को अनुग्रह प्राप्त है न्याय का विरोध नहीं हो रहा है इसलिए इस न्याय अनु न्याय के अनुग्रह से मनश्रुति न बाध्या न वहां है ना मन के पहले न्याय अनुग्रहत तो न मन वो डबल न है ना वहां पर तो न एक अलग निकलेगा अनुग्राह एक अलग जाएगा इति न्याय अनुग्रहत न मनस्कृति बाध्या यहाँ अन्नात्मक मन का जलात्मक प्राण उपादान कारण होगा प्रकृति होगा और प्रकृति में अन्नात्मक मन का लय बताया जा रहा है वो स्वरूप लय हो जाएगा इसलिए न्याय भी यहाँ पर स्वरूप लय मानने के अनुकूल हैं तो न्याय अनुग्रह देने न्याय का भी अनुकूल्य होने से न मन श्रुति वाक्य वहाँ जैसे वाक्युति का बाद हुआ न्याय के प्रबल न्याय के आधार पर ऐसे यहाँ मनश्रुति का बाद नहीं होगा मन का मुख्यार्थ ही लिया जाएगा और उसका अपने जलात्मक प्राण स्वरूप लय माना जाएगा इति कलम पूर्ववत तो पूरो पूरो के मत में यह फल हो जाएगा जैसे में बताया गया सिद्धांत मत में फल बताया जा रहा है कि सिद्धांत स्तु अन्न प्रकृति विकृति भावे की निकालो प्राण मनस तद्भाव हिम घटोर तद्भाव प्रसंगा अतो न्याय विरोधा पूर्ववत श्रुतिर बाध्या सिद्धांतस्तु इस अधिकरण का सिद्धांत तो, तो यह है कि अब हो प्रकृति विकृति विकृतिभावेगी जल और अन्न का प्रकृति विकृति भाव हो जाने पर भी उपादान उपाधेय भाव हो जाने पर भी न तद विकारो हो प्राण मनसो हो तदभाव तो तो तद यानी अन्न का विकार मन और जल का विकार प्राण इनमें तोतर विकार्यो हो प्राण मनसो तद भावो न वाला न तद्भाव, तदभाव यानी प्रकृति भाव नहीं होगा यदि कारण में प्रकृति विकृति भाव होने से उनके कार्य में भी प्रकृति विकृति भाव मानना चाहेंगे तब तो पृथ्वी का कार्य है घट मिट्टी रूपी पृथ्वी का और जल रूपी पृथ्वी के उपादान कारण का कार्य है हिम बर्फ की शिला तो फिर बर्फ की शिला और घट में भी प्रकृति विकृति भाव मान लो ये मानने की आपत्ति आएगी हाँ ये प्रणाली प्रकृति विकृतिभाव हो जाएगा हाँ और घट का प्रकृति हिम मानेंगे तो हिम मैं घट का स्वरूप ले मानने की आपत्ति आएगी देख करते हैं न तदभाव क्योंकि हिम घट है संगात। तो और भी तद्भाव प्रसंगात तो बर्फ और घट में भी बर्फ का प्रकृति जल और घट का प्रकृति मिट्टी में प्रकृति विकृति भाव होने से इनका भी प्रकृति विकृति भाव मानने की आपत्ति आने से ये नहीं होगा अतः न्याय विरोधा इसलिए जैसे प्रथम अधिकरण में वाक्श्रुति का मुख्यार्थ लेने पर प्रकृता एव विकार लय इस न्याय का विरोध होने से प्रबल न्याय का विरोध होने से वाकश्रुति का बाध बना गया ऐसे यहाँ पर भी न्याय का विरोध ही प्राप्त हुआ क्योंकि मन और प्राण में प्रकृति विकृतिभाव सिद्ध नहीं हुआ प्रकृति विकृतिभाव सिद्ध न होने से आ, मन का प्राण में स्वरूप लय नहीं होगा उसके लिए बाधक बन जाएगा वो न्याय वो विरोध करेगा तो न्याय का विरोध होने से मन श्रुति का बादश्रुति वाकस, के तरह ही यहां पर भी हो जाएगा मन का अर्थ मनोवृत्ति ही करना पड़ेगा ये सिद्धांत है तो, तो पुरो के तरह ही यह मन श्रुति का बाध होगा इति विवेक यानी ये पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में फलभेद है आगे हैं। एवं प्राप्ते जो सूत्र है ना सूत्र का अवतरण एवं प्राप्त नहीं वो तो अवतरण है उसका भाष्य में सूत्र का अवतरण जो लिख रहे है ना भाष्य भाष्यकार भगवान एवं प्राप्ते ग्रुम यह है सूत्र का अवतरण भाष्य और इस अवतरण भाष्य की टीका है आ गृहता बाहेन्द्रियत इत्यादि ये अवतरण टीका है अच्छा ये ये वं अभी ये एवं तो ये, ये प्राप्त कूम इसका अवतरण नहीं है ये आगे एवं अभी इत्यादि भाष्य महारा है सिद्धांत भाष्य जो द्वितीय पंक्ति है नीचे से उसके अंत में एवं अभी ये अन्य मन संपत्ति इत्यादि आ यानी एक पंक्ति उसका अवतरण है एवं प्राप्त ब्रम का अवतरण नहीं है इसलिए पहले हम सूत्र का उच्चारण तो भाषा में है कि एवं प्राप्त ब्रह्म यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ मन का पूर्व पक्ष के अनुसार स्वरूप लय प्राण में प्राप्त हुआ एवं प्राप्त कार्थ है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रह्म यानी हम ये कहते हैं तो सिद्धांत है तन मन प्राण उत्तरादन तो उत्तराद प्राणे उत्तराद ऐसे तीन पद हैं तो तन्मन इसमें शब्द से लेना है बाह्य इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन किया हुआ मन तन्मन जिस मन में बाह्य इंद्रियों का वृत्तिलय हुआ ऐसा मन तन्मन वो हुआ मूर्ष पुरुष का मन और उसने ईश्वर के द्वारा प्रदर्शित कर्मों की वासना की फिल्म देख करके भावी जन्म का प्रारब्ध निश्चित कर लिया संचित और प्रारब्ध का विभाग हो गया और स्वभाव तथा सुप्त वासनाओं का भी विभाग हो गया जब तो ऐसा अब मन का व्यापार भी समाप्त तो हो रहा है मनोव्यापार की अब आवश्यकता नहीं है जिस भावी जन्म के लिए मनोव्यापार की आवश्यकता होती है वह मनोव्यापार संपन्न हुआ है पूरा हो गया तो ऐसा मन अब क्या करेगा तो प्राण में उसका वृत्ति ल होगा ये मन प्राणी स्मृति बता रही है तो इसलिए कहते हैं तन मन बाह्य इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन किया हुआ जो मन वह मन प्राणी सम्पद्यते का अध्ययन करना प्राणी सम्पद्यते प्राण में लीन हो जाता है और मन से भी लेना मनोवृत्ति को तो बाह्य इंद्रिय वृत्तियों को अपने में समाया हुआ मन यानी मनोवृत्ति प्राण के अधीन हो जाती है प्राण में मनोवृत्ति का लय होता है अर्थ है मन अब इस शरीर में व्यापार करना बंद कर देता है पर तब भी प्राण का व्यापार चलता है सब व्यापार प्राण में मन का व्यापार है यतन तन प्राणे संपत्ति का अर्थ निकलेगा कैसे आपको ज्ञात हुआ तो कहा उत्तरा यानी उत्तरात्क्या तो उत्तर वाक्य अस् पुरुष से प्रयतः वांग मनसी इसकी अपेक्षा जो उत्तर वाक्य है वो है मन प्राणी ये वाक्य इस वाक्य रूप से श्रुति से ये निश्चित होता है कि मनोवृत्ति का ही लय अज्ञानी के प्राण में ज्यानी ज्यानी तो, तो ज्ञानी का तो तत्व ज्ञानी का ऐसा नहीं होगा उपासक उपासक उपासक तो, तो, तो, तो करने से वगैरह सब सब आ कर्मी करने वाले सब आ गए कर्मी समुच्चय वाले उपासको वैज्ञानिक उनका मनोवृत्ति लय ही प्राण होगा तो <स्यानी थिए> इसी प्रकार का सूत्रार्थ बता रहे हैं भगवान भाष्य तो भाष्य को देखिए तन मन में तत् अर्थ कहते हैं तदपित तद तद तो इंद्रिय वृत्ति मन तन मन का अर्थ हुआ तो बाह्य इंद्रिय वृत्तियों को लीन कर लिया है अपने में जिसने ऐसा मन तन मन का वह उस मन का भी वृत्ति द्वारा में वह प्राणी प्रिय वृत्ति द्वारा ही नये होता है प्राण ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहते हैं उत्तराधरा वाक्या अवगंतव्य मन प्राणे इस उत्तर वाक्य से यह समझ लेना चाहिए तथा सुसुप्सोर कथा सुसूपोर्मुनुषोच प्राणवृत्त पर तो सुषुक्षुनुषोदर्शना शब्द ये जो पूर्व सूत्र से दो हेतु बताए गए थे उनकी अनुमृत्ति यहाँ भी आएगी तो दर्शन का उपवादन कर रहा है कि सुसुकशोर का मतलब सोया हुआ जो व्यक्ति है सोने जा रहा है और मोर शु है मरनासन्न है तो उसके प्राण वृत्तों परिसन्दात्मिकायाम अवस्थितायाम परिसात्मक जो प्राण का व्यापार है वह स्थित रहता है श्वासोश्वास चलता रहता है लेकिन मनोवृत्ति नाम उपशमन दृश्यते मनोवृत्तियों का लय देखा जाता है न मनस स्वरूपा यह प्राण ही मन का प्राण में स्वरूप लय संभव नहीं है क्यों तो कहते हैं अतत् प्रकृतित्वा प्राण प्रकृतिक मन नहीं है मन की प्रकृति यानी उपादान कारण प्र... प्राण न होने से प्राण में मन का स्वरूप लय नहीं होगा अतत् प्रकृतित्व का अर्थ है और पूर्व बक्षिश अहकार कर रहे हैं कि मन को प्राण प्रकृतिक हम पहले बता चुके हैं उसका स्मरण करा रहा है कि मन दर्शितम मन प्राण प्रकृतित्व हमने आपको आपोमय प्राण अन्नमयम ही सौम्य मन इत्यादि से मन में प्राण प्रकृतिक को बता दिया है और आप कैसे कहते हैं कि मन प्राण प्रकृतिक नहीं है करके तो सिद्धांति कह रहे हैं कि नहीं सारम क्या तो आपने कहा लेकिन निस्सार बात की है तथ्य की बात नहीं की है यथार्थ कथन नहीं है वो व्यर्थ का कथन है निरर्थक है इसलिए कहते ये तथा न आपका यह कथन सार रूप नहीं है निसार है कैसे तो इस प्रकार की न ही ईदृशन प्रामाणिकेन तत्प्रकृत मन प्राणी संपत्ति अरहति ये जो परंपराया प्रकृति विकृति भाव है इस परंपराया प्रकृति विकृति भाव को लेकर के प्राणाणिक है परंपराया प्रकृति विकृति भाव और इसको लेकर के मन का स्वरूप लय प्राण में नहीं माना जा सकता यहां तक के ग्रंथ का अर्थ करते हैं टीकाकार तन मन में जो आगृहित बाह्य इंद्रिय ये कर दिया था मन का विशेषण है इसका इंद्रिय वृत्ति तत, ऐसा होगा तो बाह्य इंद्रियों की वृत्ति यानी व्यापारों को जिसके द्वारा अपने में समाया गया ऐसा मन अर्था तो उसका पर्यावाचक शब्द होगा लीन इंद्रिय वृत्ति कम मन तन मन का अर्थ हुआ तो लीन हो गई है बाह्य इंद्रिय की वृत्तियां जिस मन में ऐसा मन तो लीन इंद्रिय वृत्ति कम मनो भी वृत्तिलय एव प्राणे लिए तो प्राण प्राण में मन का भी वृत्तिलय ही होता है स्वरूपलय नहीं होता अब भाष्य अन्न संपसु आपसु प्राण एवं अभी अन्नपो जल प्रकृतिक और प्राण को जल का विकार मान लेते हैं तो भी अन्न का यानी जो प्राण का कारण है अन्न ये मन का कारण है अन्न अन्नमय सौम्य मन तो मन का कारणभूत जो अन्न है उसका तो जल में स्वरूप ले भले ही हो जाए। और आपको आपोमय प्राण इस श्रुति के अनुसार जल का कार्य प्राण है तो प्राण का भी जल में लय भले ही हो जाए लेकिन अन्न का विकार जो मन है उसका अन्न के उपादान कारण जल में लय उचित नहीं है एक कि एवं अपने जैसा आपने परम परम्पराया प्रकृति विकृति भाव बताया है उस प्रकृति विकृति भाव को स्वीकार कर भी ले प्राणाड़ प्रकृति विकृति को तो भी एवं अपी कार्थ निकलेगा अन्ने मन संपर्क मन का तो अन्न में लय क्योंकि अन्न मन की प्रकृति मान रहे हो और अक्सुच अन्न और जल में अन्न का लय और जल में ही प्राण का भी लय ये तो हो सकता है लेकिन इतने मात्र से मन का प्राण में स्वरूप ले सिद्ध नहीं होगा क्योंकि श्रुति ने ये नहीं कहा है कि प्राण भावापन्न जल मन का प्रकृति है ऐसा नहीं कहा आगे देखते हैं नहीं एक तस्वीन अभी पक्षे प्राण भाव अध्यो परिणताभ्यो जायते इति किंचन प्रमाण अस्थि तो न को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए कि ये तस्वीन अभी पक्षे ये प्राणाड़िक प्रकृति विकृति भाव पक्ष जो है पूर्व पक्ष का इस पक्ष में प्राण भाव से यानी प्राण रूप से परिणत हुआ जल से मन की उत्पत्ति होती है यह बताने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है अपितु अपृत पंचमा भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से मन निष्पन्न होता है ये बताने वाला तो प्रमाण है और प्राण भावापन्न जल से मन निष्पन्न होता है यह बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है न मनस प्राणी स्वरूपाप्य तस्मात का अर्थ है मन भावापन्न ये प्राण भावापन्न जल से प्राण का क्या मन का निष्पादन बताने वाला कोई प्रमाण न होने से अर्थात प्राण भावापन्न जल तथा मन का प्रकृति विकृति भाव ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से ये तस्मात कार्य निकलेगा न मन साण स्वरूपाप्य प्राण है मन का स्वरूप लय नहीं होगा अप्यय शब्द का अर्थ है लय वृत्ति अप्यय तू शब्दों अवकल्पते है कहा यदि वृत्ति लय मानेंगे तो मन शब्द कैसे उपपन्न होगा मनस्ुति का बात बाध होगा विरोध होगा ऐसा ही पूर्व पक्ष करता है। तो जैसे प्रथम सूत्र में कहा गया था शब्दार्थ शब्दाच कि वृत्ति अप्य तू शब्दोंवकणपत है तो शब्द की उपपत्ति हो जाती है वृत्ति वृत्ति मतोर अभेद उपचारात वृत्ति वृत्ति मान का आपस में अभेद व्यवहार होता है गौन व्यवहार होता है उपचार करते गौन व्यवहार को टीका है, एक दो तो वाक्य है कि प्राण से अव्यारत्वपक्षेपीर्थ तो एवं अपी शब्द का अथ हुआ प्राण को चल का कारण कार्य मान लेने पर भी प्राण जल का कार्य है ऐसा मान लेने पर भी प्राण भावापन्न चल मन का कारण है इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है तस्मात का अर्थ निकलेगा मूल भाष्य में तस्मात पद है ना उसका अर्थ है कि प्राण से साक्षात् मनन प्रकृति भावात् प्राण मन का साक्षात उपादान कारण न होने से यह तस्मात का अर्थ है मन शब्दों वृत्ति लक्ष्य शब्दों का शब्दों अवकल्प थे तो शब्द यानी मन शब्द वह वृत्ति का लक्षक बन जाएगा मन प्राणी में मन का अर्थ निकलेगा मनोवृत्ति प्राणे संपद्य मन का वृत्ति लय प्राण में अर्थ निकलेगा हाँ हाँ तबी लक्षण की जरूरत है क्योंकि गौण अभेदि वृत्ति मधु अभेदा ये जो करते है वो गौण अभेद है भेद सब अभेद है सर्वथा अभेद होगा तो फिर वृत्ति वृत्ति मत भाव नहीं बनेगा संबंध है होता है